एक प्रश्न आया है पवन भाई का ओरिसा से वो पूछते हैं कि आ, मैं तो अपनी पत्नी पर शक नहीं करता लेकिन वो मुझ पर शक करती है तो इसका कारण क्या है क्या आपके कैंप के माध्यम से कुछ हो सकता है कि वो शक करना बंद कर दे देखिए हम सब किसी एक व्यवस्था के प्रोडक्ट हैं आप हो आपके पत्नी हो आपके बच्चे हो भाई हो मित्रों सब हो तो कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था हमको मिली है उस उसमें शिक्षा का अधूरेपन के कारण व्यवस्था के अधूरेपन के कारण हम सब विश्वासपूर्वक जीने की जगह में खड़े ही नहीं हुए आदमी अपने बलबूते पे यदि व्यवस्था के अभाव में समझ के अभाव में यदि विश्वास करने की जगह में जा गया भी है तो आप खुद देखिए जहाँ जहाँ पर भी उसने विश्वास किया उसने धोखा ही खाया विश्वास नहीं किया तो दुख पाया और विश्वास किया तो धोखा खाया आप कभी भी अपने मम्मी से अपने पिताजी से अपने चाचा से मामा से ताऊ से पुराने लोगों से पूछ लीजिए पूरी दुनिया में वो बोलेंगे जहाँ विश्वास किया वहीं धोखा हुआ है क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं किया वहाँ शक किया वहाँ धोखे से बचे रहे आदमी के पास रास्ते ही नहीं है आदमी के पास अभी दो ही रस्ते बने हुए हैं एक शक करो शंका करो और धोखे से बचने का प्रयास करो और जैसे विश्वास करो तो कहीं नहीं कहीं धोखा इस वहाँ पुआ में सबका शिक्षा हो रहा है सबका व्यवस्था हो रहा है कोई विश्वास के नाम पर अंधविश्वास में जी रहा है कोई विश्वास को बनाए रखने के लिए शंका में जी रहा है कुल दो तरह के लोग हैं अब इसमें से रास्ता कहाँ से निकलता है रास्ता यहीं से निकलेगा जब तक आदमी का आचरण निश्चित नहीं होगा हम कैसे विश्वास कर लेंगे आदमी आचरण एक निश्चित हो जाए वो चाहते ही है उसके लिए इसको एक सही समझ होना जरूरी है तो उसके लिए सही शिक्षा होना जरूरी है तो हम लोग इस पे काम कर ही रहे हैं आप भी इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं कि सही शिक्षा के साथ सही व्यवस्था पूर्वक जीने के साथ ही हमारा विश्वास बनता है और शंका है और शक जो है ख़त्म होता है नहीं तो अंधविश्वास और में जीना या शंका में जीने रास्ता बनता है दोनों रास्ते फेल हैं भाई है ना ये भी नहीं है कि जो अंधविश्वास में मतलब आचरण निश्चित नहीं है शिक्षा नहीं है व्यवस्था नहीं है फिर भी हम जी रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा ऐसा मान के जीना अंधविश्वास में जीना है और ऐसा कुछ नहीं ठीक हो पाएगा इसलिए शंका में जीना है ना शिकायत में जीना है ये दोनों से मुक्ति चाहिए हमको तो अंधविश्वास का भी विलय विश्वास में होना है शंकाओं का भी विलय विश्वास में होना है यदि आपका आचरण निश्चित हो जाए है न और उसको देखने की समझ आपकी पत्नी में आ जाएगी तभी विश्वास की एक धारा बनेगी जैसे आप और आपकी पत्नी या आपके पत्नी आपके घर पर विश्वास करती है कि वो गिरेगा नहीं आपकी पत्नी आपके सोफे पर विश्वास करती है कि वो टूटेगा नहीं लेकिन आदमी पर विश्वास नहीं करती हैं है ना तो वो कोई अलग से आई ऐसा नहीं इसी धरती की निवासी हैं इस धरती पर ही हुआ आदमी ने जब भी विश्वास किया धोखा खाया है वो उन्होंने भले ही नहीं खाया हो लेकिन परम्परा में ये सब बनाई हुआ है तो वो सब उससे डरे रहते हैं तो इसमें बिल्कुल दुखी मत होइए बल्कि आपने आपको प्रमाणित करिए कि आपका आचरण निश्चित है और आप विश्वास लायक हो है ना तो कैंप में आपकी पत्नी से ज़्यादा बड़ा एजेंडा आपका है कि आप अपने एक निश्चित आचरण को व्यक्त करें उसके लिए पहले ये कैम्प करें है ना आप करें साथ में पत्नी करें बहुत अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से है ना यहाँ पर ये विश्वासपूर्वक जीने की बात हो सकती है और यदि ऐसे भाई बहन कई आते ही हैं पति पत्नी आते हैं इन कैंप्स में तो छोटे बच्चों भी आप ला ही सकते हैं कई कई मित्र मुझे पूछते हैं छोटे बच्चों क्या करें छोटे बच्चों क्या क्या करें वो साथ में रहेंगे हमारे तो यहाँ पर उनके लिए भी एक व्यवस्था होती है उनके लिए भी उस समय कोई कैंप हम लोग कराते हैं उनके लिए जितना जरूरी है समझने का कार्यक्रम उसको हम लोग जानते हैं हमारे कई मित्र परिवार जो हैं साथ में उनके लिए भी एक इस समय हम लोग शिविर करते हैं और वो निश्चित रूप से उनके काफ़ी उपयोगी होता है इसको देखा गया पिछले कई सालों के अभ्यास में तो आप बता रही है सपरिवार इतने निवेदन हैं उनको ठीक करने के लिए मत लाइए आपको भी ठीक होने की ज़रूरत है उसके इस आश्वासन के साथ आप आएंगे तो ठीक हो जाएगा जब भी हम दूसरों को ठीक करने जाते हैं वो लोग सब मिल हमको ठीक कर देते हैं ये आपको पता ही है अब समय आ गया हम स्वयं कैसे अपने आप को पूर्ण करें है ना जितना हम जानते हैं समझते हैं उससे और अधिक जानने की समझने की आवश्यकता है क्योंकि जितना जाने हैं समझे हैं यदि उसके आधार पर हम चल जाते सफल हो जाते तब तो आगे समझने की जरूरत नहीं होती तो आगे समझने की आवश्यकता इसी बात से है कि जितना भी जानते हैं समझते हैं किए हैं करे हैं वो पूरा नहीं पड़ा है और अधिक समझने की ज़रूरत है बहुत ही बढ़िया उत्तर